येदान से प्रणोति तस्म तंगदु प्रकाशम मु शरण्रबदे ओ शा शाति शांति शंकरं, शंकराचार्यं केशवं शक्यं बादरायनम सूत्रभाष्य वंदे पुनः ईश्वर गुररात्मे मूर्ति यो योमव्यादेहाय नमः नम शांति शांति शांति, शांति <coughs> भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित आत्मबोध नामक ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस ग्रंथ के अठारहवें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं अठारहवें श्लोक में निर्विकार आत्मा क्रियादि विकारवांसा प्रतीत होता है वह अपने स्वरूपत निर्विकार होने पर भी विकारी सा क्यों प्रतीत होता है इस प्रश्न का उत्तर देते हुए दृष्टांत बताया चंद्रमा का तो और चंद्रमा जैसे जिस गति से बादल दौड़ते हैं उस गति से नहीं दौड़ता लेकिन चंद्रमा और हमारे दृष्टि के बीच में जो आए हुए बादल हैं वे तेज हवा से जब दौड़ते हैं तो उपाधिभूत बादलों का धावन रूप जो व्यापार है वह आरोपित होता है न धावने वाले चंद्रमा पर तो उस समय चंद्रमा के ओर देखने वाली दो दृष्टि हैं। एक अविवेकी की दृष्टि है बादलों के धावन रूप क्रिया का आरोप चंद्रमा पर करके चंद्रमा को धावन रूप क्रिया से युक्त देखने वाला और एक है विवेकी वो देखता है उपाधि की धावन रूप क्रिया उपाधि उपाधिभूत तो बादलों में है और चंद्रमा धावन रूप क्रिया से वस्तुतः रहित ही है एक ही समय में चंद्रमा वस्तुतः बादलों के पहले जैसा था ऐसा ही बादलों के रहते हुए भी है लेकिन बादलों के रहने से उनके धावन रूप व्यापार से युक्त प्रतीत हो रहा ये दृष्टांत है ऐसे दार्टांत में जो दर्शनादि व्यापार है वे रूप ग्रहण आदि को कहा जाता है दर्शनादि व्यापार वे हैं उपाधिभूत शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के व्यापार व्यापार यानी प्रवृत्तियां क्रियाएं और प्रतीत होती हैं जो वस्तुतः दर्शनादि क्रियाओं से रहित निर्विकार आत्मा है उसमें औ धावत चंद्रमा में उपाधिगत धावन क्रिया का आरोप करके धावन सा प्रतीत हो रहा है। जैसे ऐसे व्यापारी सा प्रतीत होता है औ व्यापारी आत्मा यह बात अठारहवे श्लोक में समझाई गई अब उन्नीसवे श्लोक से आगे वाले ग्रंथ का विचार प्रारंभ होना है तो ये एक दूसरी आशंका है जिज्ञासु के चित्त में वेदांत मत में तो चेतन कितने हैं एक है वो है आत्मा और अनात्मा से कौन है जो चेतन है अनात्मा से कोई है चेतन नहीं है लेकिन अनात्मा में जब आधिभौतिक और आध्यात्मिक विभाग करता है, तो आधिभौतिक विभाग में ये पृथ्वी आदि होते हैं भट्टि पदार्थ आधिभौतिक है और आध्यात्मिक हैं स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर और इन ये आध्यात्मिक उपाधि है इसलिए इनको अध्यात्म कहा जाता है आध्यात्मिक आत्मा की अध्यात्म है आत्मा और आध्यात्मिक उपाधि है यानी आत्मा की उपाधि है शरीर त्रय कहो या कोश पंचक कहो आत्मा की उपाधि है जैसे अधिभूत जगत घटाधि जड़ है ऐसे आध्यात्मिक जो उपाधि जगत है जड़ ही है आत्मा की उपाधि शरीर से लेकर के बुद्धि तक अविद्यातक, अनात्मा होने से दृश्य होने से और स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर भौतिक होने से भौतिक घटाती की तरह जड़ है भूत स्वयं जड़ है तो उनका परिणाम भी जड़ ही होगा लेकिन आध्यात्मिक जो उपाधि है शरीरादि इन्हें आप व्यवहार में चेतन कहते हैं घटादि में और आप में यानी शरीर रूप उपाधि से युक्त जो आप हैं, आपकी उपाधि भी है शरीर को ही अहम माना जाता है विद्यावस्था में अहम अर्थ माना जाता है तो ये जो शरीरादि है इन दोनों में अंतर है कि नहीं घड़ को चीटी काट लें आपको भी काट लें काटेगी आत्मा को कि शरीर को तो वेदना घट को होती है क्या शरीर को होती है तो दोनों में अंतर है ना वेदना चेतन को होती है इसका अर्थ है चीटी काटने पर होने वाली वेदनादि का अनुभव करने वाला शरीर और जिसको वेदना से, चीटी आदि के काटने से वेदना आदि का अनुभव नहीं हो रहा है वह घट दोनों में अंतर है तो व्यवहार में आप घट को कहते हो जड़ आत्मा और शरीर आदि को कहते हैं चेतन तो भौतिक होने से जड़ होता हुआ भी इसमें व्यवहार अवस्था में चेतनत्व तो कैसे प्रतीत हो रहा है पहले था कि आत्मा निर्विकार है उसमें विकार कैसे प्रतीत हो रहा है ये प्रश्न अभी ये प्रश्न है कि घटादि जड़ है क्योंकि उन्हें दुखादि की संवेदनाएं नहीं होती है और शरीरादि को दुखादि की संवेदनाएं होती है अनुभव होता है तो माना जाता है उन्हें चेतन है दोनों भौतिक तो ये जड़ चेतन विभाग शरीर आदि में आध्यात्मिक उपाधि में चैतन्य का व्यवहार क्यों हो रहा है उन्हें चेतनवत क्यों समझा जा रहा है ये प्रश्न है ये ध्यान में आया इसका उत्तर देने के लिए भगवान भाष्यकार ने १९वें श्लोक की रचना की तो १९वें श्लोक का उच्चारण कर लें आत्मचैतन्यश्रित आत्म देहेन्द्रिय स्वकिया वर्तंते सूर्यालोक यथा जना तो यहां भी उदाहरण के साथ ये समझाया जा रहा है कि देह इंद्रिय जड़ होते हुए भी चेतन से क्यों प्रतीत हो रहा है? कहते हैं लोक में घटादि को कहा जाता है प्रकाश्य और प्रकाशक कहा जाता है सूर्य आदि को दोनों भौतिक ही है ना सूर्य भी भौतिक है चंद्रमा और अग्नियादि ये सब भौतिक है प्रकाशक जिनको कह रहे हैं और उनसे प्रकाश्य घट आदि ये भी भौतिक ही है भौतिकत्व दोनों में साम्य होने से होने पर भी एक में प्रकाशकत्व है और दूसरे में प्रकाश्य तो, तो प्रकाश्य पदार्थ के उपादान में या हान में प्रवृत्ति होती है यानी हान का कर्ता बन जाता है मनुष्य आदि कोई भी प्राणी घट आदि प्रकाश्य वस्तु का या तो उपादान करता है ग्रहण करता है अनुकूलत्वन रूपे न जो प्रतीत होते हैं प्रकाश्य घटादी उनका उपादान यानी और प्रतिकूलत्व रू, रूपे न प्रतीत होने वाले जो प्रकाश्य कोटि में आने वाले भौतिक पदार्थ हैं उनका हान करता है परित्याग करता है ये जो हानोपादान रूप व्यापार है प्रवृत्ति है निवृत्ति है प्राणियों की अनुकूल प्रकाश्य का उपादान प्रतिकूल प्रकाश्य का हान इसी को कहा जाता है प्रवृत्ति निवृत्ति जब घना अंधकार हो आपके पास में ही विषैला सर्प भी है और आपके पास ही आपको आवश्यक जो जलादि की जलादि का धारण करने वाला घटादि भी अपेक्षित है दोनों हैं पास पास में लेकिन बिल्कुल दिख नहीं रहे घना अंधकार है अमावस्या के दिन का और न तो वहां सूर्य का प्रकाश है न तो चंद्रमा का प्रकाश है न तो अग्नि है तो घट भी नहीं दिख रहा है जो आपको अपेक्षित है और अनपेक्षित है सर्प वो भी नहीं दिख रहा तो अनपेक्षित सर्प के हान में भी हानुकूल व्यापार भी और अनुकूल घट के उपादान अनुकूल व्यापार भी आपका नहीं होगा क्यों इसलिए कि उस समय प्रकाश्य का ग्रहण आपके द्वारा नहीं हो पा रहा और क्यों नहीं हो पा रहा है प्रकाशक तत्व वहां पर न होने से और वहीं पर कहीं आग जला दो तो आग में घट भी दिख रहा है असर्प भी दिख रहा आपकी सन्निधि में दीप के सन्निधि में तो सर्प को तो भगाओगे पास से और घट को स्वीकार करोगे ये जो व्यापार हो रहा है इसमें निमित्त बन रहा है कौन सूर्य प्रकाश सूर्य ये उपलक्षण है प्रकाशक बाकी कोई भी पदार्थ हो सूर्य हो या अग्नि हो चंद्रमा हो या ये बिजली आदि से होने वाला प्रकाश हो प्रकाश की जरूरत है तब जाकर के आपकी आपके अनुकूल पदार्थ के उपादान में और प्रतिकूल पदार्थ के हान में प्रवृत्ति होती है ये दृष्टांत हुआ ऐसे दार्टान्त में तो तो इसलिए जो अप्रकाश्य अंधेरे में रखे हुए घटा दी है उनमें और सूर्य के सन्निहित जो घटा दी है प्रकाश के सन्निहित जो घटा दी है, दोनों में व्यवहार होता है एक में प्रकाश मानता का व्यवहार भासमानता का प्रकाशक तत्व के सन्निहित प्रकाश्य पदार्थ में भाषमानता आती है और प्रकाशक तत्व के असन्निहित जो है पास में जो नहीं है उन्हें अभाषमान कहा जाता है उनको उनमें आती है अभाषमानता ये फर्क पड़ा ऐसे ही दार्टान्त में जैसे सूर्य प्रकाश के आश्रय से आपने घटादी में भाषमानता का व्यवहार किया भाषमानता धर्मों में आया और प्रकाशक तत्वों की असन्नी असन्निधि हो तो भाषमानता नहीं आएगी तो व्यवहार में जो अंतकरण है यदि भी एक मूल जो आत्मा है वो तो सर्वत्र है लेकिन पहले कहा था अंतकरण में ही सामर्थ्य है चेतन का प्रतिबिंब ग्रहण करने का चेतन के प्रतिबिंब को ग्रहण करने का सामर्थ्य अंतकरण में है बाकी जड़ पदार्थों में नहीं है और वो अंतकरण होता है अपने गोलक में अंतकरण का गोलक है हृदय क्या गोलक है अंतकरण का गोलक या ने गोलक किसको कहता है गोलक कहता हैं जहां रह करके अंतकरण अपना कार्य करता है कार्यालय ऑफिस तो हृदय है और और हृदय है स्थूल शरीर का आभ्यंतर अंग विशेष जितने भी गोलक हैं नेत्र इंद्रिय का गोलक जो ये वो भी स्थूल शरीर का ही अंग विशेष है स्थूल शरीर अंत ही जो अंग विशेष है उन्हें माना जाता है सूक्ष्म शरीर अंतपाती पाती तत्त तत्वों का गोलक ऑफिस तो अंतकरण भी चेतन का प्रतिबिंब ग्रहण करना उसमें सामर्थ्य और फिर सब व्यापार होता है लेकिन किसमें जब अपने गोलक में स्थित हो तब सब व्यापार होगा कोई भी ऑफिसर अपने ऑफिस में बैठ करके ही फाइल आदि देख करके कार्य कर सकता है कितने भी आप परिचित हो और रास्ते चलते उसको रोक करके कहो कि ये मेरा काम है इस पर हस्ताक्षर कर लो वो थोड़ी करेगा फाइल ऑफिस में देखेंगे क्या है क्या नहीं उसके बाद फिर आपका कार्य होगा यानी ऑफिस में कार्य होता ऐसे अंतकरण करण होता है तो चिदाभास युक्त तो रहता ही है लेकिन चिदाभास युक्त अंतक चिदाभास युक्त अंतकरण जब हृदयस्थ होता है तो अतकरण में जो उसका संकल्प विकल्प लो चिंतन लो अभिमान रूप व्यापार लो या निष्यात्मक व्यापार लो ये अंतकरण चतुष्टी का व्यापार है वो संपन्न होता है और इंद्रियों का भी जो व्यापार है वह सब व्यापार अंतक करण से संलग्न होने पर ही होता तो चेतन आत्मा का चैतन्य पहले चैतन्यभाष आया अंत करण में ओ गोलकस्थ हुआ तो अपने जो संकल्प विकल्प आदि व्यापार है वो करने लगा और संकल्प विकल्प आदि व्यापार करने में समर्थ अंतकरण के साथ जब अपने अपने गोलकस्थ इंद्रिया संस्लिष्ट होती है संयुक्त होती है तो उन इंद्रियों का भी रूपादि ग्रहण रूप व्यापार वदनादिरूप क्रियाएं वो करने में वे समर्थ होती है ये हो जाता है और स्थूल शरीर तो गोलक के रूप में सचेतन यानी चिदाभास युक्त तो अंतकरण में अंतकरण से संलग्न हि है इसलिए शरीर में भी चिदाभास की व्याप्ति होती है और व्यवहार अवस्था में जो चिदाभास से युक्त भौतिक पदार्थ है उसे कहा जाता है चेतन व्यावहारिक चेतन वही है चिदाभाष युक्त उपाधि अंतकरण कार्यकरण संघात उचेतन कहलाता है और जैसे सूर्य और घट दोनों भौतिक हैं लेकिन ये सूर्य को प्रकाशिक कहा गया घट को प्रकाशिक कहा गया ऐसे चेतना से युक्त कार्यक्रम संघात चेतन कहलाता है और बाकी चेतन में ही अध्यस्त जो अचेतन आधिभौतिक जगत है उसका भी अध्यारोप चेतन में ही हुआ है लेकिन वो चिदा व्यावहारिक चेतन नहीं है चीदा भास नहीं है पारमार्थिक चेतन है इसलिए उस पारमार्थिक चेतन के साथ आविद्यक संबंध जड़ जगत का होने पर भी उसे जड़ ही कहा जाएगा और चिदाभास युक्त होगा जो अध्यस्त जगत में जगत विशेष वो है कार्यकरण संघात उसे व्यवहार अवस्था में चेतन कहा जाएगा तो इस प्रकार चेतन और जड़ का व्यवहार अवस्था में जो भेद होता है घटादि में जड़त्व का व्यवहार और कार्यक्रम संघात में चेतनत्व का व्यवहार इस प्रकार होता है मुख्य चेतन का प्रतिबिंब जिन जिस अनात्म पदार्थ में पड़ा वो अनात्म पदार्थ है अंतकरण और फिर उससे संबद्ध जितना आध्यात्मिक उपाधि रूप जगत का अंश है उतना चेतन कहलाया उतना चेतन हुआ और बाकी हो गया जड़ तो इस प्रकार कार्यक्रम संघात कहो या शरीर इंद्रिय मन कहो जड़ होने पर भी इनमें चेतन्य का व्यवहार होता है चैतनवत व्यवहार होता है इसे बताया गया उन्नीसवे श्लोक के तीन पादों में चौथे पाद में तो दृष्टांत है और जो तीन पाद हैं, उनमें ये सिद्धांत है दृष्टांत है तो आत्म चैतन्यम आश्रित आत्म चैतन्य का आश्रय लेकर के देहेन्द्रिय मनो मनोधेय स्वकीय कार्यषु वर्तन्ते अपने अपने कार्य में प्रमाता की प्रेरणा से प्रेरित होती है और वो प्रमाता है अंतक्कर... चिदाभास युक्त अंतकरण जीव और में जीव का स्वरूप बताया बुद्धि बुद्धिधिष्ठान चैतन्य और बुद्धिस्त चिदाभास इन तीनों का समूह जीव कहलाता है केवल चिदाभस भी नहीं केवल बुद्धि भी नहीं और केवल चेतन भी नहीं इन तीनों का संघात जीव है और जो जीव है उसे ही प्रमाता कहते हैं और उस प्रमाता से ही प्रेरित होकर के करण रूप इंद्रिय अंतकरण मन और बाकी शरीराधि प्रवृत्त होता है चेत, प्रमाता चेतन है और इसमें प्रमातृत्व में जो दो अंश है इनमें से एक उपाधि अंश जो बुद्धि है वह तो कल्पित है अध्यारोपित है वो दर्पण के तरह है तो दर्पण के दर्पण और जब तक बिंब के सामने है तब तक बिंब का बिंब से अलग न होता हुआ भी प्रतिबिंब अलग सा प्रतीत होता है दर्पण के कारण नहीं तो वो अलग नहीं है प्रतिबिंब बिंब ही है बिंब ही दर्पण के कारण बिंब से प्रतिबिंब रूप से भास रहा है बिंब और दर्पण हटा दो तो हटता खाली दर्पण है और बसता है जो प्रतिबिंब वह बिंब से अलग नहीं पहले भी नहीं था जब अलग दिख रहा था बिंब रूप ही भासता है ऐसे वास्तविक जो बिंब रूप आत्मा है उसी में अनेकता सी प्रतीति उसकी उपाधिभूत जो आध्यात्मिक उपाधिभूत कार्यकरण संगात है वो भिन्न भिन्न है उनके भिन्नता के कारण भिन्न सा प्रतीत हो रहा है और उपाधि जड़ होने पर भी चेतन की उपाधि होने से चेतन की सन्निधि में उसे चेतन सा कहा जा रहा है नहीं चेतन इसलिए गीता के पन्द्रहवें अध्याय में तीन पुरुष बताए हैं ना कितने पुरुष हैं तीन दो हैं उपाधि वास्तविक पुरुष तो एक ही है जिसे पुरुषोत्तम कहा जाता है और पुरुषोत्तम की उपाधि दो है इसलिए उन्हें कहा गया उपाधि के पुरुष की उपाधि होने से पुरुष के तरह पुरुष तो द्वायमो पुरुषों लोके क्षरश्चाक्षर एवच तो एक क्षर पुरुष है एक अक्षर पुरुष है क्षर शब्द का अर्थ है कार्य अक्षर शब्द का अर्थ है कारण तो कार्य उपाधि कारण उपाधि जो वास्तविक पुरुषोत्तम है आत्मा है उसकी होती है कारण उपाधि है कारण शरीर और क्षर शब्द से लेना सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर उसके क्षर पुरुष के अवान्तर दो भेद क्षर पुरुष या कार्य उपाधि सूक्ष्म कार्य उपाधि स्थूल कार्य उपाधि सूक्ष्म कार्य है अंत सूक्ष्म शरीर स्थूल कार्य है स्थूल शरीर इस प्रकार ये तीन हो जाते हैं दो उपाधि रूप पुरुष है पुरुष की उपाधि होने से दो पुरुष और तीसरा पुरुषोत्तम है वो पुरुषोत्तम और परमात्मा अलग अलग नहीं है ये ही है पुरुषोत्तम का ही नाम है परमात्मा परमात्मा का ही नाम है पुरुषोत्तम जो उपनिषदों में ब्रह्म करके कहा जाता है उसे गीता के पंद्रहवें अध्याय में पुरुषोत्तम शब्द से कहा यस्मात्म अतीतो अहम अक्षरादपिचोत्तम अतोस्मी लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम क्षर उपाधि यानी स्थूल सूक्ष्म कार्य शरीर से अतीत हूँ शर्म अतीत कौन अहम भगवान कृष्ण कह रहा है और अक्षरादपि चोत्तम यानी अक्षर से भी अतिरिक्त कारण उपाधि से भी अतिरिक्त कार्य उपाधि कारण उपाधि को भाग त्याग लक्षणा से छोड़ दिया और जो उपहित अंश है उसी का ग्रहण करेंगे तो उस उपहित अंश को चाहे प्रतिबिंबक हो या उपहित कहो वह बिंब से कहो या शोधित तो तोमर्थ रूप पुरुषोत्तम से कहो अलग नहीं पुरुषोत्तम ही उपाधि के भेद से वैसा वैसा प्रतीत हो रहा था और पुरुषोत्तम की उपाधि होने से उपाधि भी चेतनसी प्रतीत हो रही थी इसे यहां पर कहा आत्मचैतन्यम आश्रित आत्मचैतन्य का आश्रय लेकर के शरीर इंद्रिय मन बुद्धि क्या करती है तो शोकीय अर्थेशु वर्तनते अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होते हैं केनोपनिषद केनो की शुरुआत ही इसी से है केनोपनिषद का संपूर्ण सार यदि भाष्यकार के एक श्लोक में है तो कौन से श्लोक में यहां केनोप निषद में पहले मंत्र से प्रश्न है ना निर्विशेष ब्रह्म जिज्ञासु का क्या प्रश्न है केनेशितम पतति प्रेषित मन इत्यादि है यानी ये कार्यक्रम संघात किसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हो रहा है यही प्रश्न प्रथम मंत्र के द्वारा प्रश्न है निर्विशेष ब्रह्म जिज्ञासु का केनोपनिषद में द्वितीय मंत्र से उत्तर देना प्रारंभ किया श्रोत्रस्य से मनसो मनोयात इसमें श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो मन ये जो अवांतर अलग अलग वाक्य है तो एक ही शब्द दो बार आया प्रत्येक वाक्य में श्रोत्र से स्रोत्र इसमें श्रोत्र इसी एक शब्द की दो बार प्रयुक्ति है प्रयोग है दो बार प्रयोग है एक षष्टअ है एक प्रथमांत है तो योत्र से स्रोत्र तत् तवया पृष्ठम ब्रह्म कार्यक्रम संघातस्य से प्रेरकम ये अर्थ निकलेगा कि जो स्रोत्र का स्रोत्र है वही तुम्हारे द्वारा पृष्ठ कार्यक्रम संघात का सन्निधि मात्र से प्रेरक चेतन है उसकी प्रेरणा से कार्यक्रम संघात अपने अपने व्यापार का निर्वर्तन करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है चक्षु स चक्षु स्त्रोत्र से श्रोत्र इसमें जो ष्यांत तो स्रोत्र शब्द है वो बता रहा है स्रोत्र इंद्रिय को और प्रथमांत तो स्रोत्र शब्द है वो बता रहा है जड़ स्रोत्र इंद्रिय में जिसकी सन्निधि मात्र रूप प्रेरणा से अपने श्रवण रूप व्यापार का संपादन करने का सामर्थ्य आता है जो स्रोत्रेन्द्रिय शब्द ग्रहण रूप अपना व्यापार कर पाती है जिसकी सन्निधि मात्र से उसे श्रोत्रम इस प्रथमांत पद से लेना स्रोत्र का स्रोत्र का मतलब कान का भी कान है कान को तो भी कान होता है वो कान को भी कान होते, तो कान भी कान होते का मतलब यहां अर्थ तो सीधा सीधा ऐसे ही, ही निकल रहा है वह अच्छा देखेंगे तो लेकिन तात्पर्य अर्थ है कि स्रोत्र इंद्रिय में शब्द ग्रहण करने का सामर्थ्य जिससे आता है वह चेतन तुम्हारे द्वारा पृष्ठ श्रोत्रादि का प्रेरक चेतन है वो निर्विशेष ब्रह्म है उसकी तुम्हें जिज्ञासा उसको जानो ऐसे चक्षु का भी जो चक्षु है आंख का भी आंख है का मतलब आंख में रूप ग्रहण करना रूप जो व्यापार हो रहा है रूप ग्रहण रूप व्यापार करने में समर्थ हो रही है नेत्रेन्द्रिय जिसकी सन्निधि मात्र से उसे तुम्हारे जिज्ञास्य ब्रह्म के रूप में समझना ऐसे प्रत्येक का और इन ये ये ब्राह्मण वाक्य है स्रोत्र से स्रोत्र मनसो वेद दो प्रकार का होता है ना ब्राह्मण और मंत्र ब्राह्मण भाग मंत्र भाग को लेकर के ब्राह्मण वेद के दो भाग वेद ये नाम है मंत्र ब्राह्मण योर वेद संज्ञा ये कहा जाता है मंत्र और ब्राह्मण का मिलकर के नाम है वेद ब्राह्मण यानी चार वर्ण में से एक वर्ण विशेष ब्राह्मण नहीं ग्रंथ का नाम है ब्राह्मण संहिता भाग ब्राह्मण भाग ये कहा जाता है, भाग है मंत्र है मंत्रे ब्राह्मण भाग ये केने शीतम से लेकर के स्रोत्र से स्रोत्रम इत्यादि ये सब ब्राह्मण भाग है और बाद में मंत्र इस ब्राह्मण भाग के द्वारा प्रतिपादित अर्थ का समर्थन करने के लिए वहां कुछ मंत्र आते हैं वो मंत्र है यन मनसा न मनुते यन ये आहूर मनोमतम तदेव वो ब्रह्म तम विधि नेदम यदिदम ये कुछ मंत्र आए हैं इससे पहले तक ब्राह्मण भाग के द्वारा ये बताया गया कि निर्विशेष ब्रह्म की सन्निधि ही कार्यक्रम संघात के लिए प्रवृत्त होने में प्रेरणा है कार्यक्रम संघात प्रेरिय है और उसका प्रेरक निर्विशेष ब्रह्म है और निर्विशेष ब्रह्म की प्रेरणा कोई विकार रूप नहीं है एक विशेष व्यापार रूप नहीं है तब तो सभी सविशेष हो जाएगा वो तो फिर उसकी प्रेरणा क्या है सन्निधि मात्र तो उस चेतन आत्मा की सन्निधि को प्राप्त करके पहले अंतकरण चिदाभाषयुक्त होकर के प्रेरित होता है प्रमाता बन जाता है और प्रमाता बना तो फिर प्रमाता से व्यवहार में प्रवर्तित प्रवृत्ति भाव होता है कर्णों का प्रवर्तक वो बन जाता है लेकिन मूल स्रोत यदि देखना है प्रवर्तक का तो निर्विशेष ब्रह्म है और उसकी प्रेरणा सन्निधि मात्र है और वो व्यापक होने से स्वभावतः ही सर्वत्र है जिसलिए सब वस्तुओं को उसकी सन्निधि है तो आत्मचैतन्यम आश्रित क्या होता है देहेन्द्रिय मनोधिय शरीर इंद्रिय मन बुद्धिया स्वकीय अर्थेशु यहां अर्थ शब्द है व्यापार अर्थ शब्द का अर्थ है व्यापार तो स्वकीय अर्थे सुने अपने अपने व्यापारों में प्रवर्तन्ते प्रवृत्त होता है व्यवहार में हम जिनको चेतन कहते हैं उनका भी ये चेतन है उनमें भी चेतन चैतन्य प्रदान करने वाला निर्विशेष ब्रह्म है आत्मचैतन्य है इसलिए उसे कहा जाता है चेतन चेतन चेतनम चेतना ओ चेतनों का भी चेतन है ज्योतिषाम ज्योति चेतन चेतना नाम धन कार्यक्रम संघाता नाम बहुवचन है और चेतनम कार्यक्रम संघातों में जो चैतन्य दिख रहा है उन्हें चेतन बनाने वाला उनमें चैतन्य की प्रतीति कराने वाला चेतन यह चेतनम एक वचन है वो एक ही है चौराषिला प्रकार के कार्यक्रम संगात जो हमें चेतन से प्रतीत हो रहे हैं उनमें चैतन्य रूपता का निमित्त अनेक नहीं है एक चेतन है ज्योतिष्याम इस ष्ट पद से भी चेतना नाम शब्द से जिनको लिया जा रहा था कार्यक्रम संगातों को उनकी ज्योति है यानी उनमें चैतन्य का संपादक है जैसे सूर्य चंद्रमा में प्रकाश का संपादक है चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके अपने प्रकाश से जगत को प्रकाशित करता ऐसे वस्तुतः आत्मा की उपाधिभूत कार्यकरण संघाद भी चेतन नहीं है अपितु चंद्रमा के तरह है चंद्रमा अप्रकाशमान है और आदित्य से प्रकाश प्राप्त करके फिर प्रकाशक बन करके जगत को प्रकाशित करता तो चंद्रमा से प्रकाशित होने वाला जगत भी माना जाएगा सूर्य से ही प्रकाशित हो रहा है माध्यम चंद्रमा है। ऐसे ही जो चिदाभास से प्रकाश चैतन्य सा हुआ कार्यक्रम संघा उसे चित से ही चेतन सा प्रतीत हो रहा है ऐसा माना जाएगा इस दृष्टि से आत्मचैतन्य आश्रित का मतलब है आत्मचैतन्य के निमित्त से ही शरीर इंद्रिय मन बुद्धि अपने अपने व्यापार करने में समर्थ होती है अपना अपना व्यापार करने में प्रवृत्त हो रही है उनका व्यापार है प्रवृत्ति निवृत्ति और उसका फल है हान उपादान प्रवृत्ति का फल है हाँ उपादान निवृत्ति का फल है हान अब बीस वे श्लोक के द्वारा भी एक आशंका को दूर करना है कहते हैं आत्मा यदि निर्विशेष है और उसे आप वेदांती बताते हो ष्भाव विकारों से रहित उसमें जो जन्मादि विशेषताएं हैं वो भी नहीं क्रियारूप विशेषता भी नहीं कोई विशेषता नहीं है बिल्कुल वो विशिष्ट है ही नहीं वो सामान्य ही है सामान्य होने से भीड़ में कहा है पता ही नहीं चलता सामान्य और प्रधानमंत्री आ जाए तो लाखों की भीड़ हो जाए करोड़ों की भीड़ हो जाए लेकिन वो विशिष्ट व्यक्ति दिखता है ये सामान्य है बिचारा वो विशेष विशे से ढका हुआ रहता है तो ये जो आत्मा है ब्रह्म है निर्विशेष उसमें कोई विशेषता नहीं है लेकिन व्यवहार अवस्था में आत्मा यानी अहम अर्थ मैं, तो मैं मनुष्य हूं और शरीर का जिस दिन जन्म हुआ याद रहते यह तारीख ये मेरा जन्मदिन है का मतलब मेरा जन्म हुआ जैसे जैसे वर्ष बीतते जाते तो मैं इतने वर्ष का हुआ और शरीर का जो रंग रूप होगा आकार प्रकार होगा मैं गोरा हूँ मैं काला हूँ मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ मैं युवा हूँ मैं वृद्ध हूँ ये सारी विशेषताएँ आत्मा में अहम अर्थ में प्रतीत हो रही है और आप कहते हो कि अहम आह आत्मा अहम अर्थ जो है सारी जन्मादि विशेषताओं से रहित है तो ये विशेषताएं कैसे प्रतीत हो रही है फिर ये एक प्रश्न हुआ जिज्ञासु के मन में इसका उत्तर देने के लिए विश्व श्लोक की रचना की तो विश्वे श्लोक का उच्चारण कर लें ंद्रिय गुणा कर्म सच्चिदात्मनि सच्चिदात्म विवेकेना गगने नीलिमादिवत तो यहां पर भी पादत्रय में दारिष्टांत है और एक पाद में दृष्टांत है तो ये द्रव्य कितने हैं नौ नौ द्रव्य हैं उनमें से और गुण कितने हैं द्रव्य तो नौ है और गुण चौबीस गुण है उसमें रूप नाम का एक गुण है रूप नाम के जो गुण है रूप नाम का गुण है उसके अवान्तर कितने भेद हैं रूप कितने प्रकार का बताया गया चार ही प्रकार का कौन कह रहा है, है? आप अच्छा सात रूप हैं, तर्क संग्रह चल रहा है ना अभी गुण तक नहीं गए क्या तो सात रूप कौन कौन है देखो ये सात रूप है जितने भी गुण है, हैं समय संबंध से कहा रहते हैं द्रव्य में तो सभी द्रव्य में सभी गुण रहते हैं सभी यानी गुण मात्र द्रव्य में रहेंगे समय समझ से लेकिन नौ द्रव्यों में से किसी न किसी द्रव्य में कोई ना कोई गुण रहेगा सारे के सारे गुण एक ही द्रव्य में रहते हो ऐसा नहीं तो रूपवान द्रव्य कितने हैं रूप नाम के गुण का समवाय संबंध से आश्रय बनने वाले रूप के समवायी द्रव्य कितने हैं तीन वायु में रूप रहता है क्या आकाश में भी नहीं रहता तो तीन ही हो गए ना तो ये सात जो रूप हैं उनमें ये सातों रूप रहेंगे इन तीन द्रव्य में ही समवाय सम्बन्ध से और तीन द्रव्यों में भी सभी के सभी सातों गुण नहीं रूप नहीं रहेंगे जल में शुक्ल रूप ही रहेगा और अग्नि में भास्वर शुक्ल तेज में और जल में सामान्य शुक्ल और बाकी पृथ्वी में सातों रूप में रूप मिलेंगे पृथ्वी में सातों रूप है और वायु से लेकर के बाकी छ द्रव्य निरूप है उनमें कोई रूप नहीं रहता है द्रव्य दूसरे गुण रहेंगे लेकिन रूप नाम का गुण नहीं रहेगा छह द्रव्य में तो आकाश तीन द्रव्यो में आता है या छह द्रव्य में जाएगा छ में पांचवा है वो वायु के बाद आकाश तो निरूप हो जाएगा उसमें रूप न तो नीलापन है न तो धुंधलापन है न लाल है न सुनहरा है लेकिन सुबह सुबह सूर्योदय के समय देखो तो लाल सा प्रतीत होता है आकाश सूर्यास्त के समय भी और कहीं कहीं सुनहरा सा प्रतीत होता है और ऐसे मध्यान्ह में देखो तो बादल वगैरह न हो तो नीला आकाश प्रतीत होता है तो आकाश में लाल रूप भी प्रतीत हो रहा है नीला रूप भी प्रतीत हो रहा है सुनहरा रूप भी प्रतीत हो रहा है और आकाश में तो कोई रूप रहता नहीं है आकाश में ये रूपवत्ता की प्रतीति भ्रांति है जैसे हमारे नेत्र में गोलाकारता है वो जो जिससे देखते हैं नेत्र इंद्रिय का ये पूरा का पूरा गोलक नहीं है जो अंदर कटपुतली है कटपुतली कहते हैं वो अंदर की जो पुतली सी है कटपुतली तो काट की पुतली को कहा जाता है ये अंदर जो छोटी सी पुतली सी है गोल उसका गोलाकार है और उसमें अत जो नेत्र इंद्रिय है वो रहता है वो तो शक्ति रूप है और उसका वो आकार गोल होने से आकार एक निश्चित दूरी के बाद में आकाश ऐसा दिखता है बोलाकार और उल्टी कढ़ाई की तरह भी दिखता है आकार भी दिखता है ऐसा लगता है कि एक निश्चित दूरी पर एक उल्टी की हुई कढ़ाई जैसे ऐसी होती है जितना उसका व्यास होगा उतना फिर जमीन पर टिका हुआ और बीच वाला भाग उठा उठा हुआ ऐसा आकाश वैसा भी दिखता है और नीलापन जो उसमें है वो आकाश में आरोपित होता है निश्चित दूरी पर आकाश यद्यपि आकाश में कोई रूप नहीं है वो औपाधिक नीलापन प्रतीत हो रहा है ऐसे मलिन आकाश प्रतीत होता है आकाश का कोई धूल के साथ संसर्ग नहीं होता लेकिन हवा के साथ उड़ी हुई धूल का आरोप आकाश में करके आकाश मलिन है आकाश मैं तलता की भ्रांति है उल्टी रखी हुई कढ़ाई जैसे निश्चित दूरी के बाद बीच में उठी हुई दिखती है और फिर जमीन पर टिकी हुई दिखती है ऐसे लगता है कि इतनी बड़ी कढ़ाई है जिसमें पूरा पूरी पृथ्वी आ जाए संसार आ जाए तलने के लिए उसको पकौड़े की तरह संसार को एक भगवान ने आकाश रूपी कढ़ाई बनाई उल्टी डाली है साफ करके ये तलता की भ्रांति नहीं तो आकाश उतनी दूरी पर जाकर के देखो तो वहाँ ऊंचा उठा हुआ दिखेगा यहाँ दिखेगा कि पृथ्वी पर टिका हुआ तो ये तलता मलिनता की भ्रांति आकाश में जैसे आरोपित है ऐसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है तीन पादों में बीसवे श्लोक के जो वस्तुतः निर्विशेष आत्म तत्व तो है जन्मादि मलों से रहित आत्म तत्व तो है उसमें जन्मादि विकास जो उपाधि के धर्म हैं जैसे नीलापन आदि उपाधि के धर्म है वो आकाश में आरोपित हुए ऐसे जन्मादि शरीरादि उपाधि के धर्म आकाश में आरोपित करके आ, आ, आत्मा में आरोपित करके आत्मा सजन्मा है जन्मरूप धर्म वाला है उमरती है इत्यादि व्यवहार किया जाता है इसे पादत्रय में बताया गया है इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल ओम पूर्णमद पूर्ण मदर्ण मुदच्यते पूर्णश पूर्णमादा पूर्णमेवावशिष्य ओ शांति शां शाति शंकर शंकर हेशव ते ओम शांति शांति शांति, शांति